निषद भाष्यार्थ अध्याय तीन ब्राह्मण देवता और प्रतिष्ठा के सहित ध्रुव दिशा का वर्णन ध्रुवाजाम इति ध्रुवाजा कस्मिन कस्व इति वाचति कस्म वाक् प्रतिष्ठती हृदय प्रतिष्ठित इस ध्रुवा दिशा में तुम कौन देवता वाले हो याज्ञवल वाला हूँ साकल्य वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल्क वाक में साकल्य वाक किसमें प्रतिष्ठित है याज्ञवल्क हृदय में साकल्य हृदय किसमें प्रतिषित है कि ध्रुवाया दीति मेरो समत वसताम अभ्यविचारा दूर्ध्वा दिग्ध्रुवेतुच्य अग्निदेवता इति ऊर्ध्वाया प्रकाशभूयस्व प्रकाश्चाग्नि सोग्नि कस्म प्रतिष्ठित इति वाचिति कस्म वाका प्रतिष्ठित हृदय इस ध्रुआ दिशा में तुम कौन देवता वाले हो मेरु के चारों ओर निवास करने वाले लोगों की दृष्टि से ऊर्ध्वदिशा का कभी व्यवचार नहीं होता इसलिए वह ध्रुआ कही जाती है मैं अग्नि देवता वाला हूँ क्योंकि ऊर्ध में प्रकाश की बहुलता है और प्रकाश ही अग्नि है वह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है वाक में और वाक किसमें प्रतिष्ठित है हृदय में तत्र तज्ञवल्क सर्वासु दीक्षु विप्रस्रृत हृदय सर्वादिश आत्मत्वेनाभि संपन्नः सदेवा संप्रतिष्ठा दिशा आत्मभूतास्तस्य आत्मभूतामकर्मात्मूत याग्वल यूपाचा सहृदयूत याग्वल युवक कर्म पुत्रोत्दनलक्षण चाहनाधिष्ठातृदता चा दक्षिणा प्रतीच्युदी कर्म फलात्म हृदय में आपन्नास्तः ध्रुवया दिशा सहना सर्व वाग्वारेण वाग वाग्द्वारण हृदय में आपन्नम् उस समय समस्त दिशाओं में फैले हुए हृदय के द्वारा याज्ञवल्क संपूर्ण दिशाओं को आत्मभाव से प्राप्त था अर्थात नाम रूप और कर्म के स्वरूपभूत उस याज्ञवल्क की देवता और प्रतिष्ठा के सहित संपूर्ण दिशाएं आत्मभूत थीं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 यद रूप व कर्म व नाम वेति तत्सव हृदय में तत्सर्वात्मक हृदय पृक्षते कस्म हृदय प्रतिष्ठित जो कुछ रूप कर्म अथवा नाम है वह सब इतना ही है और वह सब हृदय ही है उस सर्वात्मक हृदय के विषय में प्रश्न किया जाता है हृदय किसमें प्रतिष्ठित है हृदय और शरीर का अन्योन्याश्रयत्व अहल्लिके होवाच याज्ञवल्को ये तदन्यस्मस यद्ये तदनत्र वैनधुर्व्या वैनद्विमन याज्ञवल्क्य प्रेत ऐसा संबोधन करके कहा जिस समय तुम इसे अलग मानते हो उस समय यदि यह हमसे अलग हो जाए तो इसे कुत्ते खा जाए अथवा इसे पक्षी चोच मारकर मथ डाले अहल्लिके होवाच याज्यवल्य नाम संबोधन करतव ये हृदयत्म से क्वचिदेश अस्मत्व अस्मत्व वर्तत मसई मनसे यदि येत हृदय हृदय अनेत्रस्म सियात स्वानो वैन शरीर तदा पक्षनो आदु वयांसेवा पक्षिण वैन विम्थ्न विलोढ़यु विकर्षेरि तस्माई शरीर हृदय प्रतिष्ठित शरीर नामूपकर्मात्मक हृदय प्रतिष्ठक अहल्लि अर्थ अहनी लियते इति अहलिख जो दिन में लीन हो जाता है वह अहलिक अर्थात प्रेत है ऐसा कहा अर्थात प्रेतवाची अन्य नाम से संबोधन किया जिस समय यह इस शरीर का आत्मा हमसे अन्यत्र किसी देशांतर में रहता है ऐसा मानते हो उस समय यदि इस शरीर से यह आत्मा अन्यत्र हो जाए तो इस शरीर को या तो कुत्ते खा जाए या पक्षी इसे विपृत विलोड़ित कर दे यानी चोच मार मार कर नोट डाले अतः तात्पर्य यह है कि हृदय मुझ शरीर में प्रतिष्ठित है शरीर भी नाम रूप एवं कर्म में होने के कारण हृदय में ही प्रतिष्ठित है समान पर्यंत शरीरादि की प्रतिष्ठा तथा आत्मस्वरूप का वर्णन और साकल्य का शिरा पतन हृदय शरीर हृदय शरीरोंवं अन्योन प्रतिष्ठा प्रतिष्ठोक्ता साकल इस प्रकार तुमने कार्य और करण रूप शरीर एवं हृदय की परस्परित पर प्रतिष्ठा बतलाई इसलिए मैं तुमसे कार्य कार्यकरणों अतस्ता पृछा पूछता हूँ कस्म तम चात्मा च प्रतिष्ठित प्राण यस्मानाण प्रतिष्ठितपान कस्बान प्रतिष्ठी इति प्रतिष्ठितुदान कस्न्दान प्रतिष्ठित सामने स एस नीति ने्मा गृह्यो नृह्यते श्रोन्नि सृयते संगो नहि संजते संयते न व्यथते नृश्यतिष्टा वातना लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुषा सहजस्तान्न पुषा नि प्रत्युषाथ्यक्रम त्योपनषदम पुरुष पृक्षा तेन्मेन विभक्षसी मुझा ते विपतिशती तम हनमे साह मुधा विवपाता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 वह संसक्त नहीं होता असत्य असित है वह व्यथित और हिंसित नहीं होता ये आठ आयतन हैं आठ लोक हैं आठ देव हैं और आठ पुरुष हैं वह जो उन पुरुषों को निश्चय निश्चयपूर्वक जानकर उनका अपने हृदय में उपसंहार करके औपाधिक धर्मों का अतिक्रमण किए हुए हैं उस औपनिषद पुरुष को मैं पूछता हूँ यदि तुम मुझे इस स्पष्टता न बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा किंतु साकल्य उसे नहीं जानता था इसलिए उसकी मस्तक गिर गया और यही नहीं अभी तो चोर लोग उसकी हड्डियों को कुछ और समझ कर चुरा लेंगे कस्म चरीरमात्मा चौह प्रतिष्ठित प्राण इति देहात्म प्राणो प्रतिष्ठ सम प्राणवृत्तौ कस्मु प्राण प्रतिष्ठित इति इति अपान सापि अपाना प्राणवृत्तिव प्रियानवृत्तिया प्रतिष्ठित इति इति चैन्न निगृह्येत कस्म प्रतिषित साप्यपन वृत्तिरथ एवं यात प्राणवृत्तिगे न चेजन वृत्तिया निगृह्येत प्रतिष्ठित इति उदान सर्वा तिरोपी वृत्त उदाने कील चैन चैन्न निबद्धा विश्वगेबु कस्मान प्रतिष्ठित इति समान इति समान प्रतिष्ठा हेता सर्वा तुम शरीर और तुम्हारा आत्मा हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो प्राण में देह और आत्मा ये दोनों प्राण में प्राण वृत्ति में प्रतिष्ठित है प्राण किसमें प्रतिष्ठित है अपान में क्योंकि वह प्राण वृत्ति भी यदि अपान वृत्ति द्वारा रोकी न जाए तो वह ऊपर ही ऊपर बाहर निकल जाए अपान किसमें प्रतिष्ठित है ब्यान में क्योंकि यदि मध्यवर्तनी ब्यान वृद्धि से न रोकी जाए तो अपान वृत्ति नीचे को ही चली जाए और प्राण वृत्ति ऊपर को ही निकल जाए बयान किसमें प्रतिष्ठित है उदान में यदि ये तीनों वृत्तियाँ कील स्थानीय उदान वृत्ति में बंधी न हो तो सब और ही चली जाए, ही चली जाए। उदान किसमें प्रतिष्ठित है समान में ये सब वृत्तियाँ समान में ही प्रतिष्ठित है शरीर हृदय वाजवन वायोनोंोन प्रतिष्ठा संघाते वर्तंते विज्ञान प्रयुक्ता इति सर्वमेतद्येन नियतम नियत यस्म प्रतिष्ठित आकाशात चूत चाहे चा निरुपाधि साक्षाद परा ब्रमणो निर्देश कर्तव्य इतंभ यहाँ कहा गया है यहां कहा गया है हो प्रवृत्त होते हैं यह सब जिसके द्वारा प्रतिष्ठित है और जिसमें यह आकाश पर्यत ओत प्रोत है उस निरुपाधिक साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का निर्देश करना है इसी से यह आगे आरम्भ किया जाता है स ऐसा सो ने निर्दिष्टो मधुकांडेष सह सौ न गृह कथम यस्माधर्माती तस्मा गृह्य कस्टे योचर व्याकृत वस्तु त्रहणगोचरद्विपरी आत्मतत्वम् स वह जिसका कि मधुकांड में नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया गया है यह है वह यह आत्मा अग्री है ग्रहण करने योग्य नहीं है किस प्रकार क्योंकि यह समस्त कार्य धर्मों से अतीत है इसलिए अग्री है क्यों अग्री है क्योंकि यह ग्रहण नहीं किया जा सकता जो व्याकृत वस्तु इंद्रिय का विषय होती है वही ग्रहण का विषय होती है किंतु यह आत्म तत्व तो उससे विपरीत है तथा शिज यूत संगत शरीरादी तीयते अयं तु, तो तुपरी तो नी सिर्यते तथा संगो मृतो मृता संबध्यम सज्जते चिपरी तो न नी सजते तथा सितो सिद्ध न तय अतो न अषति ग्रहण संबंध कार्य धर्म ऋष्यति न न, हिंसाम न इसी प्रकार यह है है जो और संघत शरीरादि वे ही शीन होते हैं यह उससे विपरीत है इसलिए यह क्षीर्ण नष्ट नहीं होता तथा यह असंग है मूर्त पदार्थ किसी दूसरे मूर्त पदार्थ से संबंध होने पर उसमें संसक्त होता है यह उससे विपरीत स्वभाव वाला है इसलिए कहीं संशक्त नहीं होता तथा यह असित्व अब है क्योंकि जो पदार्थ मूर्त होता है वही बंधता है किंतु यह उससे विपरीत अमूर्त और अवध होने के कारण व्यथित नहीं होता और इसी से रेश हिंसा को नहीं प्राप्त होता है ग्रहण विचरण संबंध आदि कार्य धर्मों से रहित होने के कारण यह रेश अर्थात हिंसा को नहीं प्राप्त होता भाव यह है कि वह कभी नष्ट नहीं होता क्रम अतिक्रम्य औपनिषद से पुरुष से आख्यायिपसृतुवा स्वूपेणेशनराख्याय मेवाश्रृतिया एक याुक्ता न्यता पृथिव्य यतनमीनी अष्टौ लोका अग्निलोकाद दे अष्ट देवा अमृतमिति अमृतमती होवाच्चमादय अष्ट पुषा शरीर पुष्त्ता पुराषाशारीर प्रभृतीन निरूह्य निश्चय नोह्य गम्ताचतुष्केदेन लोकस्थित पुनः प्राचीदगा द्वारण प्रत्यु उपसंहृत स्वात्म हृदय काम दतिक्रातवाधी धर्म व्यवस्थितो स्वे नैत्म व्यवस्थित यद पुषोश्ने वर्जि उपनिष्विज्ञेयो नान्य प्रमाणगम्य तम वा ताद्या पुरुष पृछा तम चेदि मे न विवक्ष्यसी विस्पष्ट न कथिष्यसी मु ते विपतिष्यतीह याग्यवल्य यहाँ श्रुति ने उतावली के कारण क्रम को छोड़कर आख्यायिका से हटकर औपनिषद पुरुष का स्वरूपतः निर्देश कर दिया है इसलिए अब फिर आख्यायिका का ही आशय लेकर कहती है ये जो पृथ्वी व यतनम इत्यादि प्रकार से वर्णित आठ आयतन अग्निलोक आदि आठ लोग, लोग अमृतमिति मिति होवाच इत्यादि प्रकार से कहे हुए आठ देव तथा शारीर पुरुष आदि आठ पुरुष बतलाए गए हैं जो कोई इन शारीरिक प्रभृति आठ पुरुषों को निश्चय पूर्वक उहा करके अर्थात इनका ज्ञान प्राप्त कराकर आयतन लोक देव और पुरुष रूपचार भेदों के समुदाय के क्रम से आठ विभागों द्वारा लोक की स्थिति के अनुकूल विस्तार पूर्वक उपादन कर दी फिर जाति के द्वारा उन्हें स्वात्मा में अपने हृदय में प्रत्युह्य अर्थात उपस कर उपाधि धर्म हृदयादि रूपता का अतिक्रमण किए हुए हैं तथा जो छुधादि धर्म रहित औपनिषद पुरुष अपने ही स्वरूप से स्थित और उपनिषद में ही विज्ञेय है किसी अन्य प्रमाण से नहीं जाना जा सकता उस पुरुष के विषय में मैं विद्या का अभिमान रखने वाले तुमसे प्रश्न करता हूँ यदि तुम मेरे प्रति उसका विविख्यान विशेष स्पष्ट रूप से निरूपण नहीं करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा ऐसा याग ने कहा याग्ञवलोपनिषद पुरुष शाकल्यो न मेने नज्ञात किल तुर्धा विपपात विपति सख्याय श्रुते वचन तम ह न मे हास्य कि तस्कार करा संस्कारार्थम अथि संस्काराथीयम गृहा प्रत्यपजु अपहृतवत किन्निमित्त अन्य धनम मन्यमान उस औपनिषद पुरुष को साकल्य नहीं जानता था उसे उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था अतः उसका मस्तक विपपात अर्थात गिर गया बस आख्यायिका समाप्त हो गई तम ह न मैंने इत्यादि श्रुति के वचन हैं यह वेदान से पूर्ववर्ती कर्म विषय ग्रंथ है यही नहीं उसके शिष्यगण जो उसकी अस्थियों को संस्कार के लिए घर की ओर ले जा रहे थे उन्हें परमोशी लुटेरों ने छीन लिया क्यों उन्हें ले जाए जाते हुए कोई अन्य धन समझकर कर पूर्ववृत्ता हाख्याय के हा सूचिता अष्टाध्याय्या किल साकल्यन याज्ञवल्क्य समान एवं किल संवादोंवृत्त तथा याज्ञवल्क शापो दत्ता न न पुरेतिथ्ये मरीष्य ते स्थीन चृहा सर तस्प्य नमोचनोस्थिपजहु तस्ोपवादी सूत हेवित परोती शैषा आख्यायिचाराथ शुचिताद्यातुत यह पहले घटी हुई आख्यायिका ही यहां सूचित की गई है अष्टाध्यायी में साकल्य के साथ याज्ञवल्का समान पर्यंत ही संवाद हुआ है फिर याज्ञवल्क ने उसे साफ दिया है कि तू पुण्य रिक्त देश और पुण्य पुण्यतिथि शून्यकाल में मरेगा और तेरी हड्डियां भी घर तक नहीं पहुँचेगी वही इसी प्रकार मरा जहाँ तक कि अन्य वस्तु समझ उसकी हड्डियों को लुटेरे ले गए इसलिए उपवादी तिरस्कार करने वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि होता है यह आख्यायिका आचार प्रदर्शन और विद्या के के लिए सूचित की गई है याज्ञ बल्क सभा सदों को प्रश्न करने के लिए आमंत्रण नेति नेतृत्व प्रतिषेध द्वारे न ब्रह्मणों निर्देश कृत्य विधिखन कथम निर्देश कर्तव्य च जगतो मूलमचत इति आख्यायिका संबंध तद्रह्मद ब्राह्मणा जीवा बोधनम हर्तव्यंति न्याय मा जिस ब्रह्म का नेति नेति इस प्रकार अन्य पदार्थों के प्रतिषेध द्वारा निर्देश किया गया है उसका विधिमुख से किस प्रकार निर्देश करना चाहिए अतः उस उद्देश्य से, से कि जगत का मूल बतलाना है श्रुति पुनः आख्यायिका का ही अस्त्र लेकर कहती है आख्यायिका का संबंध तो यही है कि अब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों को जीतकर गोधन ले जाना उचित है अतः न्याय समझकर कर याज्ञवल्क जी कहते हैं अथ होवा च ब्राह्मणा भगवंतो जो वह कामयते समा पृक्षतु सर्वे वाम पृक्षत जो वह कामय वह पृक्षा सर्वान् वह प्रेक्षामित तेह ब्राह्मणान दृष हो फिर जाग्ञ ने कहा पूज्य ब्राह्मणगण आप में से जिसकी इच्छा हो वह मुझसे प्रश्न करे अथवा आप सभी मुझसे प्रश्न करे इसी प्रकार आप में से जिसकी इच्छा हो उससे मैं प्रश्न करता हूँ या आप सभी से मैं प्रश्न करता हूँ किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ अतः होवाच अथान तूषु ब्राह्मणेशुवाच हे ब्राह्मणा भगवंत्यव संबोध्य योगो युष्माके कामते इक्षति यावल्क पृक्षा स मगत पृछतर्व प्रिक्षतु सर्वे वा मा वूज वा योग कामते याजवल्को मृक्षत्ति तम वह पृक्षा सर्वान् वोह युष्माहम पृक्षा तेह ब्राह्मणा न दधृचो ते ब्राह्मणा एवं मुक्ता अपिना अभी न प्रगलभावृता किंचित प्रत्युत्तरम अथ होवाच अथ इसके अनंतर ब्राह्मणों के मौन हो जाने पर याज्ञवल्क ने हे पूज्य ब्राह्मणगण इस प्रकार संबोधन करके कहा आप में जिसकी ऐसी कामना इच्छा हो कि मैं याज्ञवल्क से प्रश्न करूं वह मेरे सामने आकर पूछ सकता है सर्वे वह महापृक्षतः अथवा आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं और आप आप में से जिसकी ऐसी इच्छा हो कि याज्ञवल्क मुझसे प्रश्न करे उससे मैं पूछता हूं अथवा आप सभी से मैं पूछता हूं उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ इस प्रकार कहे जाने पर भी वे ब्राह्मण किसी प्रकार का प्रत्युत्तर देने की प्रगल्भता धृष्टता न कर सके